श्री घर के संहिता गिरिराज खंड ग्यारवा अध्याय सिद्धि के द्वारा अपने जन्म के वृत्तांत का वर्णन तथा गोलोक से उतरे हुए विशाल रथ पर आरूढ़ हो उसका श्री लोक में गमन श्रीनारद जी कहते हैं राजन सिद्ध की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ गिरिराज के प्रभाव को जानकर उसने सिद्ध से पुनः प्रश्न किया ब्राह्मण ने पूछा महाभाग इस समय तो तुम साक्षात दिव्य रूपधारी दिखाई देते हो परंतु पूर्वजन्म में तुम कौन थे और तुमने कौन सा पाप किया था सिद्ध ने कहा पूर्वजन्म में मैं एक धनी वैश्य था अत्यंत समृद्ध वैश्य बालक होने के कारण मुझे बचपन से ही जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी धुरतों और जुआरियों की घुर्खी में मैं सबसे चतुर समझा जाता था आगे चलकर मैं वेश्या में आसक्त तो हो गया कुपथ पर चलने और मदिरा के मध्य उन्मत्त रहने वाला लगा ब्राह्मण इसके कारण मुझे अपने माता पिता और पत्नी की ओर से बड़ी फटकार मिलने लगी एक दिन मैंने माँ बाप को तो जहर देकर मार डाला और पत्नी को साथ लेकर कहीं जाने के बहाने निकला और रास्ते में मैंने तलवार से उसकी हत्या कर दी इस तरह उन सबके धन को हत्या कर मैं उस वेश्या के साथ दक्षिण दिशा में चला गया वह यह है मेरी दुष्टता का परिचय दक्षिण जाकर मैं अत्यंत निर्दयतापूर्वक लूटपाट का काम करने लगा एक दिन उस वेश्या को भी मैंने अंधेरे कुएं में डाल दिया डाकू तो मैं हो ही गया था मैंने फांसी लगाकर सैकड़ों मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया प्र धन के लोभ से मैंने सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं की क्षत्रिय हत्या वैश्य हत्या और शुद्र हत्या की संख्या तो हजारों तक पहुंच गई एक दिन की बात है कि मैं मांस लाने के निमित्त मृगों का वध करने के लिए वन में गया वहां एक सर्प के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और उसने मुझे डट लिया फिर तो तत्काल मेरी मृत्यु हो गई और यमराज के भयंकर दूतों ने आकर मुद्दुष्ट और महापातकी को भयानक मुद्गरों से पीट पीट कर बाधा और नरक में पहुंचा दिया मुझे महादुष्ट मानकर कुम्भी पार्क में डाला गया और वहां एक मनवंतर तक रहना पड़ा तत्पश्चात तप्तसुरमी नामक नगर में नरक में मुझे दुष्ट को एक कल्प तक महान दुख भोगना पड़ा इस तरह चौरासी लाख नरकों में से प्रत्येक में अलग अलग यमराज की इच्छा से मैं एक एक वर्ष तक पढ़ता और निकलता रहा तदनंतर भारतवर्ष में कर्म वासना के अनुसार मेरा दस बार तो सुअर की योनि में जन्म हुआ और सौ बार व्याघ्र की योनि में फिर सौ जन्मों तक ऊट और उतन, उतने ही जन्मो तक फैसा हुआ इसके बाद एक सहस्त्र जन्म तक मुझे सर्प की योनि में रहना पड़ा फिर कुछ दुष्ट मनुष्यों ने मिलकर मुझे मार डाला विप्रवर इस तरह दस हजार वर्ष बीतने पर जल शून्य विपिन में मैं ऐसा विकराल और महाखल राक्षस हुआ जैसा कि तुमने अभी अभी देखा है एक दिन किसी शूद्र के शरीर में आविष्ट होकर व्रज में गया वहाँ वृंदावन के निकटवर्ती यमुना के सुंदर तट से हाथ में छड़ी लिए हुए कुछ श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के पार्षद उठे और मुझे पीटने लगे उनके द्वारा तिरस्कृत होकर मैं वृजभूमि से इधर भागा आया तब से बहुत दिनों तक मैं भूखा रहा और तुम्हें खा जाने के लिए यहाँ आया इतने में ही तुमने मुझे गिरिराज के पत्थर से मार दिया मुझ पर साक्षात श्री कृष्ण कृपा हो गई जिससे मेरा कल्याण हो गया श्री नारद जी कहते हैं राजन वह इस प्रकार कह ही रहा था कि गोलोक से एक विशाल रथ उतरा वह शस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी था और इसमें दस हजार घोड़े जुते हुए थे नरेश्वर उससे हजारों पहियों के चलने की ध्वनि होती थी लाखों पार्षद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे मंजिर और क्षुद्र घंटिकाओं से समूह से आच्छादित वह रथ अत्यंत मनोहर दिखाई देता था ब्राह्मण के देखते देखते ब्राह्मण के देखते देखते सिद्ध को लेने के लिए जब वह रथ आया तब तो ब्राह्मण और सिद्ध दोनों ने उस दिव्य रथ को नमस्कार किया मिथिलेश्वर तदनंतर वह सिद्ध उस रथ पर आरूढ़ हो दिग्मंडल को प्रकाशित करता हुआ परात पर श्रीकृष्ण लोक में पहुंच गया जो निकुंज लीला के कारण ललित एवं परम मनोहर है मैथिल व ब्राह्मण भी गोवर्धन का प्रभाव जान गया था इसलिए वहाँ से लौटकर समस्त गिरिराजों के देवता गोवर्धन गिर पर आया और उसकी परिक्रमा एवं उसे प्रणाम करके अपने घर को गया राजन इस प्रकार मैंने यह विचित्र एवं उत्तम मोक्षदायक श्री गिरिराज खंडित में कह सुनाया पापी मनुष्य भी इसका श्रवण करके स्वप्न में भी कभी उग्र दंडधारी प्रचंड यमराज का दर्शन नहीं करता जो मनुष्य गिरिराज के जश से परिपूर्ण गोपराज श्री कृष्ण की नूतन खेली केल के रहस्य को सुनता है वह देवराज इंद्र की भांति उस लोक में सुख भोगता है और नंदराज के समान परलोक में शांति का अनुभव करता है इस प्रकार श्री गर्ग स्थितिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में श्री गिरिराज प्रभाव प्रस्ताव वर्णन के प्रसंग में सिद्धमोक्ष नामक ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ